इस ब्राह्मण का बेटा मारा है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या किया मालूम उस शंबुक के कानों में सीसा पिघलवा के गर्म सीसा भरवा दिया उसके कान जलवा दिए क्योंकि उसने वे सुन लिया था सूत्रों को छोड़ दो स्त्रियों को छोड़ दो और सारे धर्मों को छोड़ दो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 फिल्म देखने जाओ तो लक्स टायलट साबुन रास्ते से निकलो तो बड़े बड़े तख्ते लगे हुए लक्स टायलट साबुन जहां जाओ वही लक्स टायलट साबुन सुंदर सुंदर अभिनेत्रियों के अखबार में फोटो छपते उनकी त्वचा इतनी कोमल क्यों लक्स टायलट साबुन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 ये बचपन का भोलापन जो उनका अभी भी कायम ये मखमली त्वचा ये जो रेशम जैसा हाभा ये इसी साबुन की वजह से मुल्ला नसरुद्दीन सौ साल का हो गया तो मैंने उससे पूछा नसरुद्दीन